देवी भागवत तीसरा स्क ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यौ स्तुति करने पर भगवती जगदंबिका ने नवान मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए कामना पूर्ण करने वाले एवं मोक्षदाई उस नवाक्षर मंत्र का जप आरम्भ कर दिया बीज मंत्र के साथ उत्तम रीति से उच्चारण करते हुए वे जप करने लगे जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर को योग करते देखकर मैं भी महामाया जगदंबिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा माता तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो वे तुम्हारे ऐसे रूप की कल्पना करने में अकुशल हैं। सो बात नहीं है परंतु वे साधारण कार्य में तुम्हारा प्रयोग करना नहीं चाहते सारे यज्ञों में तुम्हारे स्वाहा नाम का उच्चारण किया ही जाता है त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं है जिसको तुम न जानती हो इस सारे अद्भुत ब्रह्मांड की रचना करने वाला केवल मैं हूँ मेरे सिवा त्रिलोकी में शक्तिशाली दूसरा कोई भी पुरुष नहीं है मैं निसंदेह धन्यवाद का पात्र हूँ क्योंकि मैं सर्वोपरि ब्रह्मा जो ठहरा यह मेरा अभिमान है आज मैं तुम्हारे चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके वास्तव में धन्य हो गया हूँ तुम्हारी कृपा से मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया है तुम संसार का भय दूर करने में बड़ी निपुण हो मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ यह बिल्कुल निश्चित है अब मेरी रक्षा करो जो तुम्हारे पावन चरित्र को पूरा नहीं जानते वे ही मानव मुझे बहुत प्रभु बताया करते हैं जिन्हें तुम्हारा प्रभाव ज्ञात नहीं है वे ही जन स्वर्ग की कामना से यथेष्ठ यज्ञ में लगे रहते हैं संसार के सृजन की लीला करने के लिए तुमने मुझे ब्रह्मा के पद पर नियुक्त किया और मेरे द्वारा अंडज पिंडज स्वेदज और उद्भिज ये चार प्रकार के प्राणी बनवाए आदिमाए यह सभी भेद मैं ही जानता हूँ दूसरा कोई नहीं जानता मेरे अहंकार जन्य अपराध क्षमा करने की कृपा करो जो आठ प्रकार के योग मार्ग में तत्पर होकर समाधि में स्थित हो अथक प्रयत्न करते हैं उनकी बुद्धि कुंठित हो गई है माता कभी किसी ब्याज से भी तुम्हारा नाम उच्चारण कर लिया जाए तो उससे मुक्ति सुलभ हो जाती है इस बात को वे जानते ही नहीं भवानी विष्णु और शंकर प्रभृति आदि पुरुष हैं वे तुम्हारे सर्वोत्तम रहस्य को जानते हैं और उन्हें उसका अनुभव भी है ये तुम्हारे शिवा अंबिका शक्ति ईशा और पावन नामों का आधे पल के लिए भी त्याग नहीं करते क्या तुम विश्व का निर्माण कर सकती थी अवश्य कर सकती थी क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही चार प्रकार के प्राणी जगत में उत्पन्न हो सकते हैं सृष्टि के आदि में केवल विनोद के लिए ही तुम मुझ ब्रह्मा को बनाकर यह सृजन कार्य संपादित कराती हो तुम्हारी कहीं उत्पत्ति हुई है यह प्रसंग न देखा गया है और न सुना ही गया है तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसे कोई नहीं जानता जगत में कोई भी तुम्हारे रहस्य से परिचित नहीं है भवानी तुम एक हो आद्याशक्ति हो संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने तुम्हारा यों गान कराया है माता तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में विष्णु पालन करने में और शंकर संघार करने में कुशल हैं यदि आज तुमसे अलग हो जाए तो हम सबकी शक्तिकुणित हो जाएगी तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है अल्पज्ञ पुरुष इस विषय में विवाद कर बैठते हैं कौन है जो तुम्हारी विनोदपूर्ण लीला से मोहित न हो जाए आदिदेव भगवान विष्णु अकर्ता हैं उनके गुण स्पष्ट हैं न उन्हें कोई इच्छा है और न उनकी कोई उपाधि ही है वे सदा काल कलाशून्य और सर्वसमर्थ हैं फिर भी तुम्हारी विस्तृत लीला की झांकी करने में वे संलग्न रहते हैं ऐसे शास्त्रज्ञों की मुक्ति है इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था कोई तीसरा भी नहीं है एक मेवा द्वितीय ब्रह्म इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है वेद कहते हैं एक मेवा ब्रह्म है तो क्या वह आत्मस्वरूपा ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है तुम स्त्री हो अथवा पुरुष यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ